ज्योति विवाद भूत व्य से उपहेत वही तत्मा था नहाँ नहाँ है गया था? है ठीक ठीक तो उसको थोड़ा सा करते हैं हाँ, ये हैं ये देते तो आगे अंतिम में मीमांसा है तो उसको छोड़ेंगे अत्र अभी देखना ऊपर जो अनुच्छेद था उसमें बताया ये संख्या क्या की गई थी कि अंगुष्ट मात्रा कहा है तो यहाँ पर किसको लेना जीव चाहिए को। जीव को स्मृति भी उदृत थी स्मृति क्या थी अंगुष्ट मात्रा पुरुषम क्या से यमू बल आते हैं तो ऐसा कहा था अंगुष्ट मात्र ये जीव का लिंग है तो जीव को ग्रहण करना चाहिए परमात्मा को नहीं तो क्या बताया गया ईसानो भूत भव्य से तो परमात्मा का लिंग है ना तो परमात्मा को लेना चाहिए इस पर फिर क्या क्या पूर्व पक्षी है कि पहले तो जीव का लिंग आया है पूर्वाद में मंत्र के हम्म अंगुष्ट मात्र जीव का लिंग आया है तो जीव को लेना चाहिए ईशानो भूत भव्य जीव का सापेक्ष सापेक्ष साव लेना चाहिए तो बताया गया सिद्धांति कहता ऐसा नहीं कहना शब्दादेव प्रमिता इस सूत्र के अधिकरण में ऐसा ही पूर्व पक्ष करके क्या बताया है कि हृदय का अंगुष्ठ मात्र परिमाण है ना तो हृदय व छेदक के कारण परमात्मा का भी अंगुष्ठ परिमाण संभव संभव होता है न? और उसमें अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंगुष्ठम ज्यादा समाश्रता इस प्रकार तैतृ नारायण उपनिषद में भी परमात्मा का क्या कह दिया अंगुष्ठ परिमाण कह दिया है कि अंगुष्ठ तो मात्रा पुरुषो तो मतलब परमात्मा भी अंगुष्ठ मात्र सुना जाता है तो अब देखो यहाँ पर कि ये जो यदि आप अंगुष्ट मात्र को देखकर कर के जीव को लेंगे ना तो सामने बहुत भव्य का ठीक अर्थ नहीं हो पाता है ना संकुचित अर्थ होता, होता है ना असंकुचित अर्थ कब होगा जब यहाँ पर परमात्मा को लेंगे जब यहाँ पर परमात्मा को लेंगे तब कैसा होता है अर्थ असंकुचित अर्थ होता है ऐसा फिर यहाँ पर पूर्व आया यद तू अत्र कैशिर उच्चते तू अत्र किंतु यहाँ पर कैस्िर यद उचित किसी के द्वारा जो कहा जाता है किसी के द्वारा जो कहा क्या कहा जाता है देखना अंगुष्ट मात्रत्व अंगुष्ट मात्रत्व का अर्थ अंगुष्ठ मात्र परिमाण अंगुष्ट मात्र का अर्थ है अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला फित्वा प्रत्ये है तो अर्थ हुआ अंगुष्ट मात्र परिमाण जीव का ही जीव का ही लिंग है जीव का ही लिंग है मतलब यह जीव की ही पहचान है परमात्मा की नहीं है तो अथापी करते फिर भी तो आगे परमात्मा का नाम आता है ना ईशानो तो क्या करना चाहिए बताते हैं फिर भी अंगुष्ट वर्षो मध्य आत्मी इस प्रकार पूर्वार्थ से जीव संवाद अनुवाद करके नव जीव का कथन करके तो जीव का कथन हो गया इसका मतलब यहाँ जीव का प्रतिपादन किया जा रहा है तो उत्तर पंक्ति में जो कहा गया ईसानु भूत अभ्यस्त इसका क्या होगा इतने इसके द्वारा जीव से परमात्मा भाव भी जीव के, के परमात्मा भाव का विधान किया जाता है मतलब जीव के परमात्मा होने का विधान किया जाता है जीव के परमात्मा होने का हाँ मतलब वही क्या है कि परमात्मा हो जाता है मुक्तावस्था में ऐसा कोई कहता है ध्यान देना पहले जो था ना तू अत्र फिर यहाँ पर ना विदीयते उचित ऐसा समझ लेना या तो यदि इस प्रकार जो कहा जाता है ना यथ इस प्रकार जो आ, या तो उचित जो कहा जाता है तद असमंजसम वह असंगत है वह कैसा है असंगत।, असंगत है क्यों असंगत है क्योंकि ब्रह्म सूत्र में परमात्मा का भी अंगुष्ठ मात्र परिमाण कहा गया है तो वो सूत्र असंगत हो जाएगा यदि यहाँ जीव को लेंगे ऐसा कहना चाहते हैं तथा इस तथा ही तद असम है ही का क्योंकि तथा सती वैसा होने पर परमात्मा अंगुष्ट मातृत्व तो संभावना प्रदर्शक परमात्मा में अंगुष्ट मात्र परिमाण की क्या संभावना है ना परमात्मा में अंगुष्ट मात्र परिमाण की संभावना का प्रदर्शक प्रदर्शक करते बोधक परमात्मा संबंधी अंगुष्ट मात्र परिमाण परमात्मा का क्या है परमात्मा संबंधी परमात्मा संबंधी अंगुष्ठ मातृ परिमाण की संभावना के प्रदर्शक हृदय मनुष्य तू मनुष्या अधिकारूत्र तो प्रदर्शक कौन है सूत्र प्रदर्शक में सृष्टि है ना उन... और सूत्रस में सृष्टि है तो परमात्मा संबंधी अंगुष्ठ मात्र परिमाण की संभावना का प्रदर्शक या संभावना का वो रक्षा है ये सूत्र बात है ना कि उसमें अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा तो ब्रह्म सूत्र हृदय अपेक्षा हृदय की अपेक्षा से हृदय की अपेक्षा से क्योंकि मनुष्य के हृदय जो ध्यान के लिए हृदय है वो अंगुष्ठ मात्र है तो मनुष्य का हृदय अंगुष्ट मात्र है तो अंगुष्ट मात्र क्यों मनुष्य के हृदय को क्यों लिया अंगुष्ट मात्र क्यों लिया क्योंकि कहते हैं उपासना में मनुष्य का अधिकार है उपासना में मनुष्य कर सकते हैं पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं होती उपासना क्योंकि कहा नहीं का है। जी यह का अंगुष्टि नहीं कहा ना परमात्मा का अंगुष्ट नहीं नहीं बात यह है ना कि विभू परमात्मा का अंगुष्ठ परिमाण क्यों कहा जाता है परमात्मा विभू है ना तो परमात्मा तो विभू हैं उनका अंगुष्ठ परिमाण अंगुष्ठ परिमाण क्यों कहा जाता है तो इसका उत्तर है की मनुष्य का हृदय अंगुष्टमा परिमाण है और उसमें परमात्मा धे होते हैं अंगुष्ठ परिमाण वाले हृदय में परमात्मा का ध्यान दिया जाता है इसलिए परमात्मा को परिमाण देते हैं कौन कौन है? परमात्मा आप तो एक बात समझो परमात्मा का बताया कोई हंगा करता है की परमात्मा तो भी हुए <Sanskrit> तो उनका अंगूठा तो इसका क्या उत्तर दिया जाता है बोलो बोलो बोलो परमात्मा भी हु है तो उनका अंगूठ परिमाण क्यों कहा जाता है इसका उत्तर क्या होगा बताओ जो उत्तर आप तो बताया गया मनुष्य का हृदय कैसा तो है अंगूष्ट मात्र तो अंगुष्ठ तो मात परिमाण वाले हृदय स्थान में परमात्मा का ध्यान किया जाता है तो इसलिए तो परमात्मा का क्या परिमाण कहा गया तो हृदय अपेक्षा पर... तो या सूत्र बता रहा है क्या बता रहा है हृदय की अपेक्षा से अंगूष्ट मात्र परिमाण का कथन है सूत्र क्या कहता है अभी बता रहा हूँ हृदय की अपेक्षा से क्या कथन है अंगूष्ट मात परिमाण का कथन है तो अंगुष्ठ माद परिमाण इस व्यास के वचन से ही सिद्ध है किस वचन से सिद्ध है के यहाँ पर ब्रह्म सूत्र के वचन से ही उसका अंगूष्ट मात परिमाण सिद्ध हो जाता है किसका अंगुष्टमा परिमाण सिद्ध हो जाता है हृदय का यह तो यह ब्यास का ही कथन है इस व्यास के कथन से अंगूष्ट मात परिमाण सिद्ध हुआ ये ध्यान रखिएगा आप ये मुख्य ग्रहण तो यहाँ पर व्यास का ही है और तो ऐसा कुछ वचन हमारी स्मृति में नहीं आ रहा है व्यास तो के वचन से यह यहाँ पर सभी आचार्य शंकर रामानुज सभी ही यही अर्थ करते हैं कि मनुष्य का हृदय अंगुष्ट मात्र है इसलिए परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कहा गया और सबके कहने का आधार यही सूत्र है हृदय अपेक्षा है ना हृदय की अपेक्षा से अंगुष्ट मात्र कहा जाता है इसलिए प्रमाण क्या है सूत्र प्रमाण है माणित यहाँ पर किया जाता है और तो और दूसरे पुराणादी का स्वाध्याय करें स्वाध्याय करके आप देखिए कि क्या स्थिति है यहाँ और कोई उद्धृत नहीं करते हैं हृदय अपेक्षा में हृदय अपेक्षा की संख्या नहीं। इतनी? इतनी दिख नहीं थी थी थी। के पर कुछ कुछ लोग हैं है है। है दोनों आता है ये ये ये भी भी आता आता है है है तो ना से ऊपर हैं जैसे कि में ध्यान करना चाहिए का वर्णन इधर स्वामी जी बार पढ़ा दे तो आए तो बैठे थे बताए की उसका कुछ बताए केंद्र जहाँ है उसका संचालन का कुछ बता रहे थे यहाँ बता रहे थे अब ये सब यही है इनके साथ तो रहे हैं बाकी हम इसके पढ़ते है इसमें भी एक ये पुस्तक है उपनिषद की हिंदी में उसमें ऐसा बहुत जरूरिया हुआ है अंधम मापुर अब इकाधम तमापुरुषण दिया ना, उसने लिखा है कि उसने गहरे थी किसी अंधकार में रहने वाले के तो रखी है की कोई रानाडे है महादेव रानाडे हैं नहीं, नहीं उपनिषदों का अध्ययन तो उसको बहुत है अब ये आए की परंपरागत अध्ययन नहीं है या उसमें आस्था नहीं है इसलिए उसने लिखा भाई कि यहाँ तो कोई अंधन क्या अंधकार में स्थान तो है ही नहीं कहीं है पर भी पर परेशान तो उन्होंने लिखा है तो, तो वहाँ के रहने वाले जानकारी दी चार प्रत्यक्ष को मानते है ना विद्वान होने पर भी वो ऐसे कुछ न कुछ लिखेंगे तो उन्होंने हृदय का बहुत वर्णन किया है उन्होंने तथा हो ऐसा होने पर कैसा होने पर की अंगुश मात्र से अंगुश मात्र जीव का लिंग है तो यहाँ जीव को लेने पर और उत्तर वाक्य के द्वारा क्या मानेंगे जीव के पर, जीव के परमात्मा होने का भी ध्यान मानेंगे तो अंगुष्ट मात्र से जब जीव को लेंगे ना तथा सती वैसा होने पर परमात्म संबंधी अंगुष्ट मात्र परिमाण की संभावना के बोधक संभावना का बोधक कौन सूत्र हृदय अपेक्षा तो मनुष्य मनुष्य अधिकार इस सूत्र की असंगति का प्रसंग होता है असंगति का प्रसंग होता है क्या होता है अब जब वहां अंगुष्ट मात्र तुम जीवलिंगा में जीव को है ना तब इस सूत्र की असंगति का प्रसंग होगा तो सूत्र भी कोई संगति नहीं होगी तो तो जीव भी भी तो में में रहता से, में रहने से तो शू, में तो है में उप, से रहने उसको वाला परमात्मा का संबंध सूत्र संगत हो जाएगा ये न अश्विन मंत्र अब एक और शंका आ गई है एक शंका आई अश्विन मंत्र पहले क्या बताया था कि पूर्वार्ध के द्वारा जीव पूर्वार्ध में अंगुष्ठ मात्र जीव का लिंग कहा गया है उत्तरार्ध के द्वारा जीव के परमात्म भाव का विधान किया जाता है फिर में ननु अस्मिन मंत्रुवादा भी थे। इस मंत्र में जीव के अनुवाद से उसके ब्रह्मत्व का विधान नहीं किया जाता है फिर क्या किया जाता है यह विधान नहीं किया जाता है क्या पहले वाले विधान माना था ना ये शंका कार्य गए इस मंत्र में जीव के अनुवाद से उसके ब्रह्म होने का विधान नहीं किया जाता है क्यों क्यों ऐसा कह रहा है तो अपने कथन में पुष्टि देता है शंका कार आराग मात्र परिमाण परमात्मा कहा गया है आराग सुई सुई का अग्रभाग होता है ना हम्म तो सुई के अग्रभाग बिल्कुल नोक तो सुई के अग्रभाग के बराबर उसका परिमाण शास्त्रों में कहा है परमात्मा का तो वो कैसे अंगुष्ट हो जाएगा ये तो कहते हैं कि जीव के जीव के अनुवाद इस मंत्र में जीव के अनुवाद से ब्रह्म के भाव, ब्रह्म भाव का विधान नहीं किया जाता है मतलब क्या है कि जीव के अनुवाद से ब्रह्म भाव का विधान नहीं किया जाता है क्यों क्योंकि जीव का ही कथन नहीं है पहले जीव का ही कथन नहीं है क्यों क्योंकि आराग मात्र या परमात्मा का आराग मात्र परिमाण होने से आर कहते हैं यहाँ पर सुई को क्या कहते हैं सुई के आर कर् तो होता है आराग्र कर्त है सुई का अग्रभाग क्या है सुई के हम्म सुई के अग्रभाग के मात्र सुई के अग्रभाग के बराबर परिमाण रूप से लिखना आराग मात्र परिमाण वाला रूप से ज्ञात के अग्रभाग के बराबर परिमाण वाले रूप से ज्ञात कौन जीव अच्छा ठीक ठीक हम थोड़ा गलत बोल गए ऐसा समझना कि यहाँ पर जो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि जीव के अनुवाद प्रथम पंक्ति से जीव अनुवाद माना और दूसरी पंक्ति से जीव के अनुवाद से ब्रह्म का विधान माना तो जीव के अनुवाद से ब्रह्म का विधान कब हो सकता था जब पहले जीव का कथन हो तो कहते हैं जीव का कथन नहीं है क्यूँकी जीव का परिमाण आराग्र मात्र कहा गया है कैसा कहा गया है तो अंगुष्ट मात्र हो सकता है क्या लगाइए कि सूर्य के अग्रभाग के बराबर परिमाण वाले रूप से ज्ञात जीव के अंगुष्ट मात्र परिमाण होने में प्रमाण नहीं है जीव का अंगूष्ट मात्र परिमाण अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में प्रमाण का अंगूठ मात्र परिमाण होने में प्रमाण का अभाव है किसका अंगुष्ट मात्र परिमाण होने में क्यों क्यों उसका परिमाण कितना ज्ञात आराग्र मात्र तो भाग्य के बराबर है, तो तो फिर जीव यहाँ पर क्या होगा कि फिर जब जीव कहा जाएगा अंगुष्ट मात्र से तो दूसरी पंक्ति में जीव के अनुवाद से उसके ब्रह्माव का भी विधान नहीं होगा तटस्थ संख्या परिहार की शंका के परिहार के लिए परिहार के लिए क्या करना पड़ेगा कि जीव के अंगुष्ठ मात्रत्व तो साधना जीव के अंगुष्ठ मात्र परिमाण को सिद्ध करने के लिए जीव के अंगुष्ठ मात्र परिमाण को सिद्ध करने के लिए इदं या सूत्र प्रवृत हुआ शंका हुई दोबारा सुनो नमू से जो तो शंका आई ना तो जो शंका आई है अनुवाद तो तो से ब्रह्म भाव का विधान नहीं किया जाता है क्योंकि जीव का अनुवाद ही नहीं हो रहा है जीव का अनुवाद क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि जीव का तो आराध्य मात्र परिमाण है अंगुष्ट मात्र प्रमाण हुई नहीं सकता है, है? तो जो ऐसी शंका हुई ना ये क्या हुई शंका इसकी शंका के परिहार के लिए फिर क्या कहेंगे इस शंका के परिहार के लिए या मंत्र या सूत्र प्रवृत्त हुआ कौन सूत्र है हाँ आप नहीं समझ देखो ऐसा ध्यान देना मतलब क्या है कि ये सूत्रकार ही मतलब ये जीव के अंगुष्ठ मात परिमाण को सिद्ध करने के लिए सूत्र है सूत्र किसके लिए है जीव के अंगुष्ट मात परिमाण को सिद्ध करने के लिए क्योंकि अरे ये ये देखो ना पंक्ति पंक्ति ये जो शंका यहाँ पर आ रही शंका कार के अनुसार जीव का अंगुष्ट मात्र परिमाण सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ एक बार और देखो शंका ननु दूसरी शंका है इस मंत्र में जीव के अनुवाद से इस मंत्र में जीव के अनुवाद से जीव के ब्रह्म भाव का विधान नहीं किया जाता है लगा इसका इस मंत्र से ठीक है क्यों आराग मात्र परिमाण वाले रूप से ज्ञात जीव का अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में कोई प्रमाण नहीं है तो जीव का अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में कोई प्रमाण नहीं है समझ में? अच्छा इसलिए यानी इस ये जो तो कहता है ना जीव के अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में कोई प्रमाण नहीं है ऐसी तटस्थ व्यक्ति की शंका का परिहार करने के लिए ये आएगा सूत्र सूत्र आएगा ना तो शंका का परिहार करने के लिए क्या करना पड़ेगा जीव का अंगुष्ठ परिमाण सिद्ध करना पड़ेगा सूत्र अच्छा। कि जीव का अंगुश परिमाण सिद्ध करने के लिए सूत्र प्रवृत्त हुआ है तो अब इससे क्या हो जाएगा कि फिर जीव का ही हो जाएगा अंगूठ परिमाण क्या हम, हो जाएगा जीव का हाँ तो इति चेत तक शंका हुई क्या सिद्धांति कहता है तथा तो आश्रय से वैसा स्वीकार करने वाले का क्लेस है वैसे स्वीकार करने वाले मत का क्या है क्लेश है या वैसे स्वीकार करने वाला मत क्लिष्ट है मतलब कठिन है इसलिए ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए ये कह रहा है, है।, है? अब ये क्लिष्ट तो है ही ऊपर तो से प्रसंग आ रहा है सूत्र में परमात्मा का फिर यहाँ पर जीव को जोड़ लेना है ना अब ध्यान देना कि जीव का जब अंगुष्ट मत परिमाण सिद्ध हो जाएगा ना पूर्व पक्षी के अनुसार शंका से तब फिर क्या मानना पड़ेगा कि ये जो मंत्र है ना ये मंत्र में भी जीव कहा गया ऊपर ऊपर क्या कहा गया है हाँ तो इस सब फिर फिर जीव के ब्रह्माव भी आ जाएगा नीचे तो कहते हैं सब बहुत क्लियर है अच्छी बात नहीं है <laughs> सूत्र की संगति नहीं बैठे की परमात्मा का प्रसंग आ रहा है आगे आगे आइए चलो इसको अंगुर मात्रा ज्योति ही युवा अधो में कहा ज्योति ही युवा हूम कहा भूत भव्य से सह सवई तन लेखेंगे अंगूठ मात्रपुर अधुनक ज्योति अंगुष्ठमात्रुष अकोति सह अद्य भूत भव्य ईशान सह अदय भूत भव्य ईशान स उ स्व स उ तत्त वै तत्त वै अंगुष्ठ मात्रा देखेंगे मतलब भी उपासक के हृदय में विद्यमान उपासक के हृदय में विद्यमान अंगुष्ठ मात्रा अंगुष्ठ मात परिमाण वाला पुरुषा करता परमात्मा उपासक के हृदय में विद्यमान अंगुष्ट मात परिमाण वाला परमात्मा अधूम कहा अधूम का अर्थ है धूम रहित ज्योति कर अग्नि धूम रहित अग्नि के समान है धूम रहित अग्नि के धूम रहित अग्नि कैसी होती है उज्जवल होती है इसको ऐसे समझेंगे यदि विग्रह विशिष्ट को लेना है तो धूम रहित अग्नि के समान क्या है उनका श्री विग्रह है और विग्रह के बिना स्वरूप को लेना है तो धूम रहित अग्नि के समान तो यही अर्थ होगा ज्ञान स्वरूप है दोनों ने बता दिया है ना स्वरूप को लेना है तो कैसा है वो ज्ञान स्वरूप है विग्रह को लेना है तो धूम रहित अग्नि के समान भी प्रकाशमान भी जोड़ सकते हैं उपासक के हृदय में विराजमान परमात्मा उपासक के हृदय में विराजमान अंगुष्ट मात परिमाण वाला परमात्मा धूम रही रहित धूम रही प्रकाश के समान है ज्योति कर्थ अग्नि धूम रहित अग्नि के समान है अब देखिएगा साध सा, सा कर्थ व परमात्मा ही अधिकार अद्य आज भूत भव्य से भूतकर्थ है भूतकालिक पदार्थ भव्य का क्या अर्थ है भविष्यकालिक पदार्थ उपलक्षण से वर्तमान का ले लेना भूतकालिक वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक चेतना चेतन सबका ईशान है मतलब नियंता है, वही परमात्मा है वह आज वह आज भूतकालिक वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक मतलब भूतकाल में विद्यमान वर्तमान काल में विद्यमान भविष्य काल में विद्यमान परमात्मा का नियंता है और वह आगे इन सबका नियंत्रण रहेगा मतलब आज वो सबका नियंत्रण है और आगे भी सबका नियंत्रण रहेगा ये मतलब है सात तो ऐसा है? है ना तो ऐसा यदि आप वर्तमान लेना चाहे ना तो देखो भूत ईशाना करते हैं शासक नियंता किसका नियंता भूत नियंत्र से भूत काल और भविष्य काल में वर्तमान चेतना चेतन का नियंता यदि अर्थ से लेना चाहे वर्तमान कालिक पदार्थ तो उसका अन्वे तो प्रथम अर्ध जो है पद है ना तो तो किस किसका वाचक है आज का वाचक है ना तो जब आज का वाचक है तो फिर उसका उसके साथ उनमें नहीं होगा सठ के साथ है ना हाँ, कि वो नो वर्तमान दिवस का वाचक है ना तो वर्तमान दिवस में विद्यमान पदार्थों का वाचक नहीं है अद्य शब्द वर्तमान दिवस का वाचक है वर्तमान दिवस में विद्यमान पदार्थो का वाचक नहीं है इसलिए ऐसा हुआ ठीक है वही आज इन सभी चेतना चेतनों का शासक है और वह ही कल चेतना चेतन का शासक रहेगा तब ए ती तद, तद पूर्व में प्राप्त कहा गया तद विष्णु परम पदम इस प्रकार पूर्व में कहा गया पूर्व में प्राप्त कहा गया ये तदकर्थ परमात्मा ही है प्राप्त कहा गया यह परमात्मा ही है कौन इस मन से प्रतिपाद्य परमात्मा प्राप्त कौन है जो इस मन से प्रतिपाद्य परमात्मा प्रिच्पा� है अब देखना ये बताया था न की अंगूष्ट मात परिमाण हृदय है इसलिए परमात्मा का अंगुष्ठ मात परिमाण कहा गया है न यही बढ़िया संगति है नहीं ऐसा भी कहते हैं कि अंगुष्ठ की हृदय में, में अंगूठ मात परिमाण वाला हृदय में परिमाण वाले विग्रह से परमात्मा रहते इसलिए परमात्मा को क्या कह दिया अंग दिया पर विग्रह कैसे कहा जाएगा हृदय अंगुष्ठ परिमाण होने से तो हृदय ही मुख्यता अच्छा हाँ प्रेम तो है एक देख तब फोन और नोटे भगवान को गोपालगंज का फोन आया कस्टमर दिया मैं बोल कर दिया वो पूरी यही देते कस्टमर यही असली नाम है चार साल हुआ था चली गया चलो हम डॉक्टर अभी हम रण यहां पे बोलते हैं ऐसे महात्मा उनके सच्चे महात्मा क्या नो होगा। ये बढ़िया योगी हैं। हैं पर और अध्ययन बहुत ज्यादा है अच्छे आदमी है रात में दो बजे सोते हैं ये अपने खर्च नहीं करते हैं जो सामाजिक जीवन है नहीं लगी हैं। को नहीं है लगी है ए, है, है, नहीं नहीं है, नहीं। ए, है नहीं नहीं वो वो करने वाले होता बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं बातों ध्यान देते वाला इन सब ये मंत्र से त्रियोदश मात्र पुरुषो ज्योति विवाह धूम कहा ईशानो भूतभव्यस्य भूतभव्यस्य ईशानो पुरुषः इव अधूमितः ईशानः भूतभव्यस्य अंगुष्ठमात्रष ज्योतिवूम ईशान भूतभव्य सह सहय सवी तत् अंगुष्ठ मात्र पुरुष अधूमिक ज्योतिव अंगुष्ठ मात्र पुरुष अधूमिक ज्योतिवे भूत भव्य से उस्व तत्त वही उपासक के हृदय में विद्यमान अंगुष्ठ मत परिमाण वाला परमात्मा धूमरहित अग्नि के समान प्रकाशमान है धूमरहित अग्नि के समान यदि ये प्रकाश लेंगे ना दृश्य तो विग्रे है ना प्रकाशमान है का होगा सा ये हुआ परमात्मा ही आज तीनों कालों में रहने वाले चेतना चेतन का शासक है और आगे भी तो हम मतलब कल भी इन तीनों काल कल भी वह इन तीनों कालों में रहने वाले सभी का शासक रहेगा एक तत्व तत भाषण में देखेंगे ज्योति ही युवध कांधन अनल सूखे ईंधन की अग्नि के समान गीले ईंधन की अग्नि में क्या निकलता है धुआं और सूखे की अग्नि में धुआं नहीं होता है ईंधन शब्द संस्कृत शब्द है इन्हन ना इंधन ईशानो भूत भव्य स्वाह अद्यतन पदार्थ जातम की आज के पदार्थों का पदार्थ जातम का पदार्थ समूह आज के पदार्थों का कल के पदार्थों का और तीनों कालो में रहने वाले पदार्थों तीनों कालों में रहने वाले, में रहने वाले अच्छा एक मिनट मतलब क्या ऐसा समझेंगे ये ये, ये क्या चल रहा है जी तदात्मक सिर्फ जैसा लिखा है वैसा अर्थ करो आज के पदार्थ कल के पदार्थ और तो तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ भी ब्रह्मात्मक हैं। कैसे वो ब्रह्मात्मक है ऐसा कहते हैं एतद इसका पूर्व तर्थ कर लेना पूर्व अर्थ क्या क, क, कैसा हो जाएगा कि तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ कैसे है? ब्रह्मात्मक हैं है तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ ब्रह्मात्मक है, या ब्रह्मात्मक पर कर रहे है। उसमें यही पाठ बोला हूँ थोड़ा थोड़ा उसके अनुसार इसमें में उपलक्षण से काल वर्षीय कर दिया या ब्रह्मत्मक कर दिया पता ही फल आज के पदार्थ कल के पदार्थ और तीनों कालो में रहने वाले पदार्थ भी ब्रह्मात्मक है जब ऐसा हो गया तो फिर एकत्र पूर्व नहीं एसल वही का मतलब जो प्रसंगानुसार अर्थ चल रहा है ना कि तद अर्थ क्या हो जाएगा ब्रह्मात्मा तो है कि तीनों कालों में रहने वाली पदार्थ तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ प्रमात्मा की तरफ तो सुनुक्ति सी आ रही है नहीं समझे माली बात प्रायु स्वाका ऐसा तो हो सकता है जैसा लिखा है लेकिन फिर एक तत्व का तो सुनुक्ति लगेगी माली बात सुनो यारुक्ति लगेगी ना और फिर यहाँ पर क्या है कि भूत तो हो जाएगा उसमें कोई तो दिक्कत नहीं है कि तीनों कालों में रहने वाले चेतना चेतन का साक्षात परमात्मा अंगूर समाज परिमाण वाला होकर और तुख टूखे नन की अग्नि के समान प्रकाश मान है तो भूत भव्य सिमे कोई समस्या नहीं है करते। इसको तो? नहीं ये जो था, ये तब तो, तो फिर नहीं, ये तो उसको ही नहीं होगा नियम लिया गया है ना पहले यथोदक दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधाव धर्म पृथक स्थाधे यहाकम दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधाव धर्म पृथक पश्य धर्मा पृथ पश्यन्धवती पच्छेद अन्वेखना यहाँम पर्वतेसु विधावे यथा दुर्गे पर्वतेषु पर्वतेषु यथा यथा दुर्गे, दुर्गे एवं वृष उदकम पर्वतेसु विधावृथक पश्य अति धर्मा पृथक पश्य अती दुर्गे कर्त पर्वत शिखरे यथा जैसे पर्वत के शिखर में वृष्टम वर्षा हुआ उद्गम जलम पर्वतु का है कि निम्न पर्वतीय स्थलों में नीचे के पर्वत पर्वत के नीचे के भल में दुर्गे का अर्थ पर्वत शिखर जैसे पर्वत के शिखर में वर्षा हुआ जल पर्वतेषु निम्न पर, पर्वत के निम्न स्थानों में विधावती का अर्थ विविध प्रकार का होकर आता है विविध प्रकार का होकर जाता कैसे झरने रूप से नाली रूप से नदी रूप से बहता है कहीं झरने रूप से नाली रूप से नदी रूप से बहता है जैसे पर्वत के ऊंचे शिखर पर वर्षा हुआ जल नीचे के पर्वत के नीचे के स्थानों में नदी रूप से झरने रूप से नाली रूप से चलता है एवं धर्मांतर प्रश्चन धर्म तो पहले आए थे ना देवांतरियामित्व मनुष्यांतरियामित्व तो था ना ये की इसी प्रकार से देवांतर्यामित्व मनुष्यांतरियामित्व सर्वांतरयामित्व भूत भव्य इसी प्रकार इन धर्मों को पृथक पश्चन का अर्थ है कि प्रथक प्रथक आश्रय में जानते हुए भिन्न भिन्न आश्रय में जानते हुए कोई सोचे मनुष्य अंतर्यामी मनुष्य अंतर्यामी अंतरियामी तो कौन है देवता मनुष्य अंतरियामी किसमें है देवता देवताओं का अंतर्यामी कौन है ब्रह्मा देवांतरियामित्व किसमें है ब्रह्मा में और पशुओं का अंतर्यामित्व किसमे है मनुष्य ने ऐसा कोई अलग अलग सोचता है ना कि देवता का अंतर्यामी भिन्न है पशु का अंतर्यामी भिन्न है मनुष्य का अंतर्यामी भिन्न है एवं धर्मान धर्म का देव, देवांतरयामित मनुष्यंतरिया भूत भव्य शास्त्र आदि धर्मों को पृथक अर्थ है कि भिन्न भिन्न आश्रय में जानते हुए उनका ही अनुसरण करके भिन्न भिन्न में जानता है तो उन भिन्न भिन्न आश्रय का ही अनुसरण करके वो विधावती अर्थ है देव मनुष्यदि योनियो में उत्पन्न होता है विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता है एक शिखर के जल बरसा तो नीचे के भागो में नदी नाली धरने रूप से चलेगा तो वैसे ही जो धर्म है ना और उन धर्मों को एक में ना मान करके अलग अलग मान लेना कि देवताओं का अंतरात्मा अलग है मनुष्य का अंतरात्मा अलग है हिंदुओं का अंतरात्मा अलग है दूसरे मजहब वालों का खुदा अलग है ऐसा जानने से क्या होता है वो, वो उससे अलग अलग है। क्या होता है अलग जा, अलग जानने से वो फिर जो मनुष्य आदि योजनों में उत्पन्न होता रहता है मुक्ति नहीं होती जो अलग अलग समस्या है परमात्मा को ऐसा कहा जाता है अब लग जाएगा हाँ करते हैं? उन धर्मो का अनुसरण करके अलग अलग धर्म आनेंगे तो अलग अलग रंगों में जाएगा तो एक ही भगवान सब, सब में है विधाउट होना चाहिए सर्वात्मा एक ही में एक ही परमात्मा है एक ही परमात्मा सब में है विशाल भाव चिंतन करना जड़ दृढ़ आ जाए भाव दृढ़ हो चाहिए ृष्टृ दुर्गे पृष्टुर्गे उदक पर्वतेधा एवं धर्मान धर्मान वा वा एवं यथा यथा उदकम् उदकम् धर्म पृथक पश्युवती यहाँ दुर्गे पृष्ट जैसे पर्वत के शिखर पर बरसा हुआ जल पर्वत सुख अर्थ है की पर्वत के निम्न स्थानों में विदावती नाना प्रकार का होकर बहता है नाना प्रकार का होकर हाँ नदी नाले झरना रूप होकर बहता है एवं धर्मान्त प्रकार देवांतर्यामित्वि धर्मों को भिन्न भिन्न आश्रय में जानते हुए तान्यो योक अर्थ है उन धर्मों का ही उनका ही अनुसरण करता है वो भी क्या है की बार बार संसार में जन्मता मरता है लगाइए भाष्य में पर्वत मूर्धि दुर्गे का पर्वत मूर्धि मतलब पर्वत शिखर जैसे पर्वत के शिखर में वर्षा हुआ विष्टम का से बरसा हुआ क्या उदगम समझ लेना बरसा हुआ जल प्रचंड पर्वत ऐसू का अर्थ है की निम्न पर्वती स्थल में निम्न पर्वती तो पर्वत के निम्न स्थल में जैसे पर्वत के शिखर में बरसा हुआ जल पर्वत के निम्न स्थल में नाना भूत करते हैं की नाना प्रकार का हो नाना प्रकार का हो होकर नाना प्रकार का हो हो कर के बहता है नावती का चार्थ है नाना प्रकार का होकर बहता है मतलब नदी नाले जाने रूप से बहता है एवं धर्मानीनावती इसी प्रकार परमात्मगत परमात्मा में विद्यमान देवान्तराम धर्मो तो को भिन्न भिन्न अधिक्रहण निष्ठ समझते हुए भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले समझते हुए निष्ठग रहने वाले समझते हुए पर्वत और का अनुसरण करके निर्झर मतलब गिरताओं का निर्जर गिरता है न पर्वत अच्छा पर्वत में झर पातम पर्वत से गिरते हुए झरने झरने का का करके करके पर्वत से गिरने वाले का करके। या तो ऐसा ना कि निम्न पर्वती हाँ ठीक है निम्न पर्वती स्थल से निकलने वाले झरने का अनुसरण करके संसार कुफ में गिरता रहता है संसार कुफ में गिरता।, गिरता रहता है मतलब देव मनुष्य आदि योनियों में जाता रहता है ऐसा इसका अर्थ है ओम कोणमदा कोणम कोणडा कोणम प्रदेश थाना चार बंगला कावे पुनी वैशिष्ट्य उरी शांतुष